पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र सैतीस वीतराग वा व चित्तमार्थ अथवा रागरहित योगी गण के चित्त विषयक संयम करने वाला आलंबन वाला चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है व्याख्या मनस्थिति निबंधनी मन की स्थिति को बांधने वाला होता है इतना मिलाने से सूत्र का अर्थ पूरा होता है जिन महान योगियों ने विषयों की अभिलाषा पूर्णतया छोड़ दी है जिसके कारण उनके चित्त से अविद्या की क्लेशों के संस्कार मिट गए हैं उनके चित्त का ध्यान करने वाला चित्त में भी वैसे ही सात्विक संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह सुगमता से एकाग्र हो जाता है सूत्र का यह भी अर्थ निकल सकता है कि साधक यदि क्रमशः विषय राग रहित अवस्था को प्राप्त करके पूर्ण वैराग्य की भूमि पर पहुंच जाए तो भी मन की स्थिति को बांधने में समर्थ हो जाता है संगति, चित्त की एकाग्रता का अन्य पांचवा उपाय अगले सूत्र में बतलाते हैं स्वप्न निद्रा लंबनम् वा अथवा स्वप्न ज्ञान और निद्रा ज्ञान को आश्रय करने वाला चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है व्याख्या चित्तम मनस स्थिति निबंधनम चित्त मन की स्थिति को बांधने वाला होता है इतना मिलाने से सूत्र का अर्थ पूरा होता है जागृत अवस्था में चित्त में रजोगुण प्रधान होता है इस कारण वृत्तियाँ बहिर्मुख होती हैं स्वप्न में रजोगुण बना रहता है परंतु तमोगुण से आच्छादित होता है इस कारण वृत्तियां अंतर्मुख हो जाती हैं निद्रा में तमोगुण रजोगुण को प्रधान रूप से पूर्णतया दबा लेता है इस कारण उस समय केवल अभाव की प्रतीति कराने वाली वृत्ति रहती है स्वप्न और निद्रा ज्ञान आलंबन से यह अभिप्राय है कि जिस प्रकार स्वप्न में तमोगुण के कारण वृत्तियां अंतर्मुख होती हैं इसी प्रकार ध्यान की अवस्था में तम के स्थान पर सत्वगुण से वृत्तियों को अंतर्मुख करना चाहिए और जिस प्रकार निद्रा में तमोगुण की अधिकता से अभाव की प्रतीति होती है उसी प्रकार सत्वगुण की प्रधानता से एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो इस प्रकार स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन करने सहारा लेने से मन स्थिर हो जाता है इस सूत्र के ये अर्थ भी निकल सकते हैं कि जिस प्रकार कभी कभी मनुष्य अच्छे सात्विक और मनोरंजक स्वप्न के तथा गहरी सात्विक निद्रा के पश्चात जागने पर भी कुछ समय तक यत्नपूर्वक उसी अवस्था को बनाए रखता है इसी प्रकार जागृत अवस्था से भूले जैसे होकर वृत्तियों को अंतर्मुख करते रहने से चित्त एकाग्र हो जाता है टिप्पणी सूत्र अड़तीस विज्ञान भिक्षु ने सूत्र की व्याख्या निम्न प्रकार की है स्वप्न रूप जो ज्ञान उस आलंबन वाला चित्त अर्थात प्रपंच ज्ञान में स्वप्न दृष्टि वाला जिस चित्त जैसा कि कहा है दीर्घ स्वप्नम इम वि दीर्घम व चित्त इस प्रपंच को लंबा स्वप्न जानो या लंबा चित्त का भ्रम समझो यह दृष्टि काम दुघत्वादि गुणों से वाणी में धेनु दृष्टि के समान है क्षणभंगुर आदि गुणों से जागृत ज्ञान में दृष्टि रूप है यह भी वैराग्य द्वारा चित्त की स्थिरता की कारण है यह आशा है निद्रा रूप ज्ञान ही है आलंबन जिसका वह निद्रा ज्ञान आलंबन चित्त स्थिर हो जाता है विस्मृत रूप सब जीवों में सुषुप्ति दृष्टि वाला चित्त स्थिर हो जाता है जैसा कि कहा है ब्रह्माद्यम थावरा च प्रसुप्त यस मयया तर विष्णो प्रसादन यदि कच्चि प्रमुच्य चराचर लक्ष्य इव इह पश्यता किसा व्यवहारेशु न विरक्त भवेन्म ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत जिसकी माया से प्रसुप्त है उस विष्णु की कृपा से ही कोई मुक्त होता है यहाँ इस चराचर को लय की भाति प्रसुप्त देखने वाले पुरुष का मन मिथ्या व्यवहार में विरक्त क्यों न हो अर्थात अवश्य हो जाता है